पत विवेकानंद साहित्य पत्रावली इस गांव से मैं कल बोस्टन जा रहा हूं वहां एक बड़े महिला क्लब में मुझे व्याख्यान देना है यह क्लब रमाबाई ईसाई को मदद दे रहा है बोस्टन में जाकर मुझे पहले कुछ कपड़े खरीदने हैं अगर यहां मुझे अधिक दिन रहना है तो मेरी इस अनोखी पोशाक से काम नहीं चलेगा रास्ते में मुझे देखने के लिए खासी भीड़ लग जाती है इसलिए मैं काले रंग का एक लंबा कोट पहनना चाहता हूँ सिर्फ व्याख्यान देने के समय के लिए एक गेरुआ पहनावा और पगड़ी रखना चाहता हूँ क्या करूँ यहाँ की महिलाएं यही उपदेश देती हैं यहाँ इन्हीं की प्रभुता है बिना इनकी सहानुभूति के काम नहीं चलेगा यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचने से पूर्व ही मेरे पास सिर्फ साठ सत्तर पाउंड बच रहेंगे इसलिए कुछ रुपया भेजने की भरसक कोशिश करना अगर यहाँ कुछ प्रभाव डालना है तो यहाँ कुछ दिन ठहरना आवश्यक है मैं भट्टाचार्य महाशय के लिए फोनोग्राम न देख सका क्योंकि मुझे उनका पत्र यहाँ आने पर मिला यदि फिर शिकागो जाऊं तो उनके लिए कोशिश करूँगा फिर शिकागो जाऊँगा या नहीं मुझे मालूम नहीं मेरे वहाँ के मित्रों ने मुझे भारत का प्रतिनिधि बनने के लिए पत्र लिखा है और वरदा राव ने जिस महाशय से मेरा परिचय करा दिया था वे यहाँ के मेले के एक संचालक हैं परंतु इस समय मैंने इसे इनकार कर दिया क्योंकि शिकागो में महीने भर से अधिक रहने से मेरी थोड़ी सी पूंजी खत्म हो जाएगी कनाडा को छोड़ अमेरिका में कहीं रेलगाड़ियों में अलग अलग दर्जे नहीं हैं अतः मुझे पहले दर्जे से सैर करनी पड़ी क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई दर्जा ही नहीं परंतु मैं पुलमैन नामक अत्युत्तम गाड़ियों में चढ़ने का साहस नहीं करता इनमें आराम खूब है खान पान नींद यहाँ तक कि स्नान का भी प्रबंध रहता है मानो तुम किसी होटल में हो पर इसमें खर्च बेहद है यहाँ समाज के भीतर घूमकर लोगों को अपना विचार सुनाना बड़ा कठिन काम है आजकल कोई भी शहर में नहीं है सभी गर्मी के कारण ठंडे स्थानों में चले गए हैं जाड़े में फिर सब शहर में लौट आएंगे इसलिए मुझे यहाँ कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इतने प्रयत्न के बाद मैं इतनी जल्दी इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहता तुम लोग जितना हो सके मेरी मदद करो और यदि तुम मदद ना भी कर सको तो मैं ही आखिर तक कोशिश कर देखूँगा और यदि मैं यह रोग जाड़े अथवा भूख से मर भी जाऊँ तो तुम लोग इस कार्य को अपने हाथों में ले लेना पवित्रता सच्चाई और विश्वास चाहिए मैं जहाँ भी रहूँ मेरे नाम पर जो कोई पत्र या रुपये आए उनको मेरे पास भेजने के लिए मैंने कुक कंपनी से कह दिया है